फिर मनीमन विक्रांत मुस्कुराते हुए सोचने लगा नैना ग्रेवाल एक दिन जरूर आएगा जब तुम मेरे साथ मेरे घर में चलोगी देखना तुम अभी विक्रांत अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका मकान मालिक रमेश चिल्ला पड़ा यह तुम्हारा रोज रोज का आधी रात को आना यहाँ नहीं चलेगा और परसों तुम्हारा महीना खत्म हो रहा है किराया उससे पहले दे देना वरना सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा विक्रांत का तो जी किया कि विक्रांत ने कई बार रमेश को छोड़ा है। और आज भी ऐसा ही हुआ वो बिना कुछ बोले ही घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगा लेकिन तभी उसका फोन बच पड़ा उसने तुरंत फोन निकालकर अपने कान पर लगाया डॉक्टर संजय कोहली का फोन था फोन उठाते ही डॉक्टर संजय बोल पड़े विक्रांत तुमने आज क्या किया तुमने पूरे डिपार्टमेंट के सामने डीसीपी पी डी सर की बीमारी की चर्चा कर दी ये गलत किया तुमने ओ हेलो सर फालतू बातें तो आप मुझसे करिए मत मुझे उल्लू समझते हो क्या ये तो अच्छा हुआ मैंने बीमारी ही बताई वरना उस बुड्ढे को तो मैं ऐसा सबक सिखाता कि मरते दम तक मेरा नाम नहीं भूलता हे अरे अरे तुम तुम तो तु नाराज हो गए विक्रांत तुम्हे लग रहा है सब पता चल गया डॉक्टर संजय ने विक्रांत को ठंडा करने की कोशिश की तो आप दोनों ने क्या सोचा था कि मुझे कभी पता नहीं लगेगा हाँ बेवकूफ़ समझते हैं क्या मुझे विक्रांत गुस्से में आग बबूला हो रहा था अरे मेरी बात तो सुनो हमने ये सब तुम्हारी अच्छाई के लिए ही किया था हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने आए थे संजय ने कहा मेरी कौन सी अच्छाई व्हील चेयर पर बैठकर इतना नाटक किया बोला की कि अब सर कुछ ही दिन के मेहमान है ये कैसा मजाक था विक्रांत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था अरे सुनो तो भाई डॉक्टर संजय लगातार विक्रांत को शांत कराते हुए उसे अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहे थे डिसुज़ा सर को तुम पर बहुत भरोसा है शुरू से ही वो तुम पर नजर रखे हुए हैं. उस दिन जब उन्हें पता चला कि तुम सस्पेंड हो और नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो तब वो भी निराश हो गए फिर उन्होंने ये सब नाटक किया था तुम अपना काम ना छोड़ो बकवास बंद करिए आप समझते क्या है आप, आप खुद को और डिसूजा सर क्या समझते है अपने आप को विक्रांत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था अरे डिसूजा सर ने बाहर से ही तुम्हें बहुत सपोर्ट किया है अब देखो तुम्हारे ब्रांच से पुष्कर का ट्रांसफर होने वाला है और फिर नैना को टीम हेड बनाया जाएगा और फिर तुम्हें टीम बी का लीडर बनने के लिए प्रमोट किया जाएगा क्या क्या कहा तुम टीम बी के नए लीडर बनोगे संजय ने फिर से कहकर विक्रांत को कन्फर्म किया इतना सुनते विक्रांत बड़ी बेशर्मी से बदल गया उसके बात करने का अंदाज और टोन सब कुछ बदल गया अरे सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर आपने पहले नहीं बताया <laughs> उधर डॉक्टर संजय भी अब शांत हो गए थे वो विक्रांत के बदले हुए स्वरूप को देख दंग रह गए थे सर वैसे बहुत वैसे बहुत सही डिसीजन लिया है आप लोगों ने बहुत सही डिसीजन है अच्छा मैं मैं सर से मिलने उनके घर आऊँगा और अगर उनको कुछ बुरा लगा होगा तो मैं उनसे माफी भी मांगूंगा और सर अगर आपको भी कुछ बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा कहाँ सुना माफ कर दीजिए सर डॉक्टर संजय अबाक होकर विक्रांत की सारी बातें सुन रहे थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही भूखे शेर की तरह दहाड़ मारने वाला ही विक्रांत पालतू कुत्ते की तरह धुम कैसे हिलाने लग गया खैर डॉक्टर संजय कोहली का कुछ मन बदले या वो कुछ कहें इससे पहले ही विक्रांत ने फोन रख देना ज्यादा बेहतर समझा फोन रखने के तुरंत बाद ही वो अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा और कमरे में पहुँच खुशी के मारे उछलता हुआ विक्रांत बेड पर धम करके कूद पड़ा आर टीम लीडर विक्रांत सक्सेना वाह क्या बात है मनीमन विक्रांत सोचने लगा फिर उसे याद आया कि आज सुबह उसे शक्ति द्वारा, अभी तो मैंने बस काम करना शुरू ही किया है और मुझे टीम बी का लीडर बना दिया गया ये सुनकर तो ऑफिस के दूसरे लोग तो जल भुन उठेंगे वैसे अगर मैं एक दो साल ऐसे ही काम करता रहा तो बहुत जल्दी ब्यूरो चीफ भी बना दिया जाऊंगा विक्रांत के मन में खूब ख्याली पुलाव बन रहे थे विक्रांत नहाने के लिए बाथरूम में गया लेकिन कंधे की ओर टाँका लगा होने की वजह से वो नहा नहीं सका क्योंकि डॉक्टर ने उससे कहा था कि इस चोट को पानी से बचाकर रखना है सो विक्रांत ने किसी तरह से कंधे की चोट को बचाकर स्नान किया उसने बाथरूम में ही लगे आईने में अपनी शक्ल देखी अब उसकी खोपड़ी में हल्के बाल आने शुरू हो चुके थे विक्रांत के लिए खुशी की बात यह थी कि उसके सिर में वहां से भी बाल आ रहे थे जहां उसे चोट लगी थी पहले विक्रांत को यह डर लग रहा था कि शायद सिर में लगी चोट की वजह से उसके सिर में चोट वाली जगह पर बाल आना बंद ना हो जाए डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके कंधे की चोट भी जल्द ही भर जाएगी तब तक दाहिने हाथ से उसे किसी भारी चीज को उठाने के लिए मना किया गया है विक्रांत को उम्मीद है कि हफ्ते भर के अंदर उसके कंधे वाली चोट भी खत्म हो जाएगी और फिर वो अपना काम आसानी से कर पाएगा बच्चों का किडनेपिंग केस अब क्लोज हो चुका था लेकिन फिर भी उस केस को लेकर विक्रांत के मन में काफी उथल पुथल चल रही थी एक तो रमाकांत की दरिंदगी ने विक्रांत का दिल दहला दिया था लेकिन फिर भी उसके लिए अभी भी सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो रहा था नितिन खरबंदा का मासूम चेहरा बार बार विक्रांत को परेशान कर रहा था उस बेचारे ने अपनी पूरी जवानी एक बंद कमरे के भीतर गुजार दी और फिर वो अहमद खान जो बेचारा मरने के बाद भी छब्बीस सालों तक दुनिया की नजर में गुन्गार बना रहा और फिर मारे गए बच्चों के माता पिता का चेहरा भी विक्रांत को बार बार याद आ रहा था उन सब के बारे में सो सोच सोचकर विक्रांत भावुक हो उठता है। समझ नहीं आ रहा दोष किसे दे इंसान को याटल में डिनर करते वक्त टीम ए के लीडर चेतन ने बताया था कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इस किडनेपिंग केस को सोल्व किए जाने के एवेज में बच्चों के पेरेंट्स द्वारा दिए जाने वाले इनाम को लेने से मना कर दिया है अब पुलिस को सिर्फ वही इनाम दिया जाएगा जो कि शुरू से ही इस केस के लिए निर्धारित किया गया था तकरीबन दो लाख रूपए फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक इस पैसे को पूरे ब्रांच के ऑफिसर्स के बीच बराबर भागों में बांटा जाएगा इसके साथ ही ये केस बहुत ही स्पेशल था उस वजह से डिपार्टमेंट द्वारा पांच लाख रुपए का अलग से इनाम दिया गया था इन पैसों में भी विक्रांत का हिस्सा रहेगा भले ही बच्चों के पेरेंट्स द्वारा दिए जाने वाले पैसे अब नहीं मिल रहे हैं लेकिन फिर भी उससे विक्रांत ने अच्छी कमाई कर ली है अभी तो उसके ओएस मिस्टर मलिक द्वारा दिया गया पैसों का बैग भी मौजूद है वो तो नोट भी पुराने हैं, उसका भी विक्रांत को अच्छा दाम मिल जाएगा कुल मिलाकर अब विक्रांत के पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो चाहे तो खुद के लिए एक घर और ले सकता है विक्रांत की पैसों की किल्लत अब जाकर दूर हुई है वैसे इस वक्त विक्रांत का ध्यान पैसों के हिसाब की ओर नहीं बल्कि मंजू के मर्डर केस आरोप घूम रहा था उसने खुद ऐसी वादा किया हुआ है की कैसे भी करके मंजू के कातल को सबके सामने लेकर आना है मंजू की मौत का बदला लेना ही इस वक्त विक्रांत की फर्स्ट प्रायोरिटी है जब भी विक्रांत के दिमाग में मंजू का ख्याल आता है तो उसके रोते हुए बच्चों की शक्ल विक्रांत का दिल दहला देती है मंजू की मौत अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है किसी को कुछ खबर नहीं कि आकर मंजू को किसने मारा और क्यों मारा मंजू के का कातल को पकड़ना इस वक्त विक्रांत के लिए बड़ा चैलेंज है ये सब सोचते सोचते विक्रांत के दिमाग में नैना का भी ख्याल आ गया नैना का नाम याद आते ही विक्रांत की धड़कन तेज हो जाती है भले ही विक्रांत उसके सामने आने पर पागलों की तरह हरकत करता है लेकिन नैना के लिए वो बहुत खास फील करता है नैना उसे बचाने के लिए अकेले ही अग्रवाल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में पहुंच गई थी उसने विक्रांत की जान बचाने के लिए खुद की भी परवाह नहीं की इस घटना के बाद से तो विक्रांत नैना को और ज्यादा चाहने लगा था नैना स्मार्ट है रिच है पावरफुल है और एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है अगर विक्रांत की उससे शादी हो गई तो समझो विक्रांत की तो लॉटरी लग गई लेकिन नैना को हासिल करने के लिए विक्रांत को अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे ये बात विक्रांत भी अच्छे से समझता है लेकिन विक्रांत सक्सेना कभी हार ना मानने वाला इंसान है और मोहब्बत के मामले में तो कभी नहीं वो पूरे जी जान से तब तक नैना के पीछे लगा रहेगा जब तक कि नैना उसे अपना दिल ना दे दे